सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं राजन के लिखी झलकी पागल पटाखे वाला इसकी निर्देशिका अनुराधा शर्मा तो सुनिए झलकी पागल पटाखे वाला आइए आइए साहेबान मेहरबान कदरदान अपनी जानी पहचानी दुकान बड़े मियाँ पटाखे वाले के पास चले आइए अरे भैया अरे भैया चलो फूटो दुकान के सामने बेकार भीड़ मत लगाओ हम हो बड़े मिया बोला ना सामने से हट जाओ हाँ तो मेहरबान कदरदान चले आइए अमां चले आइए चले आइए मैंने कहा शर्मा जी वर्मा जी महतो जी वियोगी जी चले आइए अजी मोहनलाल सोहनलाल गणेश भाई, भाई चले आइए छोटे मियाँ पटाके वाले के पास अरे मैंने कहा अरे दादाजी पापा जी मामा जी चाचा जी सीधे छोटे मियाँ पटाके वाले के पास चले आइए मेहरबान कदरदान चले आइए अरे भाईजान अरे जब आपको कुछ लेना देना नहीं तो खामखा क्यों पटाखों को हाथ लगाते हो वहाँ लेना ना देना और चले आते हैं खाम खा, दुकान के सामने भीड़ लगाने के लिए हाँ तो आइए साहेबान मेहरबान कदरदान अपनी जानी पहचानी दुकान चले आइए छोटे मियाँ के पास चले आइए और ले जाइए संजू अंजू मंजू के लिए सांप की टिकिया रेलगाड़ी चरखी और सीटियाँ भाभी जी के लिए फुलझड़िया अरे भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ जोड़ना यार अभी तक खड़े का ये मैंने बोला कि सिर्फ तीन आवाजों वाला है तीन आवाजों वाला एक जमीन पर होगी आवाज दूसरी आसमान में और तीसरी दोनों के बीच निकलेगी हैं है? अरे उधर किधर को अच्छा अच्छा बड़े मियाँ के पास ना तो जाइए जाइए बड़े मियाँ के पास और पटाखे उनके अगर नहीं छूटे तो मुझसे बाद में मत बोलिएगा कि छोटे मियाँ आपने पहले कुछ कहा नहीं देखो देखो देखो देखो छोटे मियाँ हमसे न उलझना हमसे हाँ। हम भी मत आप देखो मियाँ देखो मिया, देखो मिया हमारे धंधे से उलझोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ अरे जाए हा? क्या कर लेंगे आप है भाई हमें ओ ज्यादा शोर मचाया ना तो रॉकेट बम में तेरे को बांध कर छोड़ दूंगा पलटन सिंह के रहते तुम बीच बढ़ते फुलझरियों का पैकेट बच्चों दे देना अच्छा अच्छा चलो ठीक है आप झगड़ना नहीं पड़े मिया पर तेरा क्या इरादा है छोटे मिया थाने जाना चाहता है क्या बड़े वरना नहीं होगा, नहीं भाई, भाई। अबे क्या, होगा, क्या नहीं होगा विचार क्या, क्या लीजिए फुलझड़ियों के दो पैकेट है अपने बच्चों को दे दीजिएगा खुश हो जाएंगे मेरे बच्चों की खुशी की तू चिंता ना कर देख आइंदा झगड़ा किया तो तेरी इन सारी फुलझड़ियों को एक ही मिनट में छोड़ दूंगा ये मैं फिर कहा आ गया पटाखे ही पटाखे ये तो मेरी वही पटाखों की दुनिया है अरे वाह, रंग पटाखे, ये रही, ये रही पटाखों की हा, हा, कितनी अच्छी लग रही है औ, और वो वो क्या हा वो रॉकेट बम कितने अच्छे सजे हुए हैं दुकान में अगर ये छूटेंगे तो सीधे आसमान में ही फूटेंगे सचमुच बड़ा मजा आएगा और और ये जाया तो कितनी लाजवाब तरह तरह के पटाखे पड़े हैं सारे के सारे मेरे लिए हा, हा, मेरे लिए ही तो है इन, इन सारे पटाखों को मैं आज छूटते हुए आवाज होते हुए देखूंगा अरे भैया सुनो ये ये छोड़ दो इसे आ, हाँ छोड़ दो इन्हें आवाज होने दो आ, क्या क्या कहा क्या, क्या, क्या, साहब छोड़ दो इसे आपका मतलब है यही छोड़ दू आगा। आगा। देखो देखो बड़े मिया फिर तुमने मेरे धंधे में अपनी टांग लड़ाई अरे देखो भाई साहब ने पहले मेरी दुकान पर मेरे पटाखों को छोड़ने के लिए कहा है देख देख देखो दे, दे, दे, छोटे कहाँ इस बार अच्छा नहीं होगा इस बार अच्छा नहीं होगा अरे क्या था नहीं होगा इन्होंने मेरी दुकान पर छोड़ने की बात की है अरे अभी भी मेरी दुकान पर खड़े हैं अरे तो क्या हुआ अरे ऐतवार नहीं है तो पूछ क्यों नहीं अच्छा तो ठीक है पूछ रहे थे अच्छा भाई साहब भाई साहब आप पहले मेरी दुकान पर आए थे ना, मेरे हाँ, दुकान पर खड़े हुए था ना हाँ, आपने मेरी दुकान पर ही पटाके छोड़ने की बात कही बड़ा अजीब आदमी है पटाखों हाँ, हाँ। तो हाँ, अच्छा, को छोड़ दो अच्छा तो ठीक है भाई घर नहीं ले जाएंगे आप? वो मैंने कहा ना यही छोड़ आपकिन अच्छा? पटाखे तो है, है वो, वो, तुम इन पटाखों को छोड़ोगे या फिर मैं अगली दुकान देखूँ अरे नहीं साहब अगली दुकान में क्या धरा है मेरे पास जो आता है वो कहीं नहीं जाता है आप मेरी बात का लगता है बुरा मान गए साहब ये साहब ये लीजिए शुरुआत हो गई पटाखे झूठने की बोलिए हजूर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना इन सभी पटाखों को छोड़ते जाओ और कुछ बाकी मत रखना तो हुजूर, आप फरमा रहे हैं कि सारे पटाखों को यही एक बार में ही छोड़ हाँ, हाँ, अरे तभी तो मजा आएगा मजा तो आएगा हुजूर, मगर मगर? मगर क्या? कुछ नहीं इन्हें भी छोड़े देता हूँ भाई साहब भाई साहब यहाँ से आती है दुकान के सामने भीड़ मत लगाइए। है हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सारे पटाखों की बिक्री हो चुकी है <laughs> तो भाई साहब हुई ये रहे बाकी के पटाखे अब ये इनको छोड़े देता हूँ छोड़े।, छोड़े। <laughs> अरे वाह अमा ओ छोटे मिया बड़े मिया ये सारे के सारे पटाखे तो नहीं छोड़े जा रहे हो यही तेरे को क्या मतलब यार? अमां छोटे मिया प्यारी <laughs> तेरी तो अब सारी दुकान साफ हो गई आ, अरे आ, मेरा आ, भी भला कर दे। मैं तेरे कहते ही समझ गया था बड़े मियाँ के तू क्या चाहता है अच्छा तू ऐसा कर यही रह, है कहीं जाना नहीं, आ, तो, आ, वो नहीं है तो बोलिए भाई साहब आ रहा है ना <laughs> बहुत बहुत आप मानिए ना छोटे मियाँ पटाखे वाले के पटाखे कितने लाजवाब पटाखे <laughs> अरे बहुत अच्छे छोटे मियाँ बहुत अच्छे बस आप रुकिए नहीं छोड़ते चले जाइए छोड़ते चले जाइए धमाके होते रहने दीजिए धमाके ही धमाके हजूर धमाके तो होते ही रहेंगे आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं देश के हर कोने में आप जैसा एक आदमी निकल आए तो हम सारे पटाखे वालों का तो उद्धार हो जाए हजूर आप बोलते बहुत ज्यादा है ये पटाखों की आवाज बंद कैसे हो गयी अजी तो फिर शुरू किए देते हैं हजू अमा बड़े मियाँ अमा बड़े मिया इधर को आओ यार कोने में यही मौका है मिया तुम यहाँ शुरू हो जाओ और मैं गगन मियाँ छक्कर लेके थोड़ी देर में आता हूं, हो तो शुरू हो जाता आइए <laughs> आइए हुजूर हाँ। काफी इंतजार करवाया आपने भी <laughs> ज़्यादा बात ना कीजिए बस आग लगा दीजिए इन सारे पटाखों में <laughs> बस आप यहीं खड़े रहिए और तमाशा देखते जाइए हाँ। А я базар. Эй, а я базар. Дека साहब. Эй, देखो टाटा. ये देखिए टाटा. और ये देखिए आखिरी बाजार. Э. Хожур. Хожур то. मेरे तो सारे पटाखे खत्म हो गए मगर आप चिंता मत कीजिए छोटे मियाँ गगन मियाँ और और छक्कन मियाँ के साथ पटाखों के साथ इधरियाँ आ गया भैया मैं तो आ गया इस मोहल्ले के सारे पटाखे और पटाखे वालों के साथ छोटे मियाँ आ गया हम बहुत अच्छा किया अब अभी काम करो उन सभी को बारी बारी ऐसी छोड़ डालो अच्छा चला डालो अच्छा को थोड़ी देर के लिए भी बंद ना होने दो कितना अच्छा लग रहा है धमाके ही धमाके धमाके ही धमाके अरे मुंह क्या देखते हो गगन मियाँ छक्कन मियाँ पटाखों को छोड़ना शुरू करो यार छोटे मियाँ जरा पैसों का मामला भी निबट लो तो अच्छा होगा तुम तो तुम तो बड़े मिया हर काम में जल्दी करते हो यार और तुम समझते नहीं यार यहाँ सिर्फ अपने पैसों की ही बात नहीं है आ, हा, हा, इस मोहल्ले के सारे पटाके वालों के पैसे की बात है और हम आ, लोगों ने उन्हें बुलाया है तो उन्हें पैसा देने के जवाब दे ही हम पर ही है ना आ, वो तो है बड़े अच्छा, तो चलो पैसे की बात कर पटाखे तो अब खत्म होने आए अब जरा जो है सो के पैसे का भी हिसाब किताब हो जाते जरा अच्छा रहेगा पैसे कैसे पैसे आपका मजाक की बहुत आदत है ऐसा लगता है आ, इन बातों को बहुत पता नहीं है कैसी दुनिया है जिधर से भी मैं गुजरता हूँ लोग मुझसे पैसे मांगने लगते है अरे क्या पैसों की खान है मेरे पास अरे मैं कहता हूँ दूर हो जाओ दूर हो जाओ यहाँ से मेरे सामने झट जाओ नफरत है नफरत है मुझे पैसे मांगने वालों से मैंने कहा छोटे इसको छोड़ना नहीं इसको छोड़ना नहीं हाँ एक नंबर का नोटंग की बाज है कैसे करूंगा मुझे अरे सारी सा... तलाकी लूंगा तेरी जेब थी तब तो निकलेगा अरे मेरी जेब में क्या है बड़े लूट गए भैया बर्बाद हो गए क्या हो गया अरे बदमाश की जेब में एक पैसा भी तो नहीं है मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मुंह क्या देख रहा भाइयों मारो मारो अरे मारो कोई मारो, अरे क्या हुआ भैया क्यों मार रहे हो बेचारे को अरे बेचारा नहीं नंबर ही बदमाश है भैया बड़ा ढूंगी ये सारे पटाखे हमारे जलवा दिए और कम पैसे देने का नाम नहीं लेता अरे हटो भाई हटो मारो नहीं मैं कहता हूं, रास्ता इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या बात है क्या तो तो बात है मिया छोटे मियाँ मिलकर संजू को बुरी तरह पीट रहे थे कहा दोनों को डॉक्टर शर्मा हाँ सर। संजू से आपको कुछ कहना है हां। संजू बेटे सुनो यहाँ तुम अपना कमरा छोड़कर यहां क्यों आ गए? वहां तुम्हारे पापा मम्मी ने ढेर सारे पटाखे ला कर रखे हाँ। तुम्हारी मीना भी पटाखे ले आई सच बिल्कुल सच डॉक्टर बिल्कुल सचो <laughs> तब तो मुझे अभी ले चलो पटाखे छोड़ूंगा खूब छोड़ूंगा फिर तो आवाज ही आवाज होंगी मज़ा आएगा ना? चलो चलो चलो मुझे जल्दी ले चलो, चलो, चलो चलो। बेटा हवलदार पल्टन सिंह बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को थाने ले लेते इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुन लीजिए अरे इस संजू के बच्चे को मत छोड़िए इसने मत छोड़िए इसने हम लोगों को तो बिकमंगा कर दिया सारे पटाखे चोड़वाओ तुम लोग तुम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए संजू पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है पागल है आ, बरसों से इसका इलाज चल रहा है, पर अभी तक इसकी दिमागी हालत की वैसी ही है इसे सिर्फ पटाखे छोड़ने का पागलपन सवार है। ओ, ओ, ओ, हर समय हर वक्त पटाखा छोड़ना और छूटते हुए देखना चाहता है ये पटाखों वाला पागल है पटाखों तो दोस्तों ये थी झलकी पागल पटाखे वाला इसके लेखक राजन निर्देशिका अनुराधा शर्मा आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ